जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे श्याम नमो गुरु गोपाला और्ताते हरि लाल की जय श्री राधागिरि बिहारी देव जी की जय श्री भावना साह संग्रह श्री भगत संतार गौर हरि श्रिगोल जय जय गोपाल जय जय जय जय ग जय जय हरि गो जय जय जय जय जय जय जो रहा जय I love, I love, I love you more each day. यस्य मम विश्व सरकार प्रेरणे तस्य श्री ंदे श्रीचैतन्य नारायण नमस्कृत्य नर हम श्री श्री श्री श्री श्री श्री कृष्ण श्रीकृष्णच नारायण नमः नमः नमः नमः दिव्य देवसे हे श्री सनातन प्रभु हे कर्मण राशे हेच्चन दयालो हे धते सुमते श्रीजीवमें ओरु मंत्रमते दयांकरात तुलसी कामना निर्दय परम बंगानी चोर ब्रांड परम निर्दय परम संति को आर्य श्रीराधा प्राणमो चरण कबलियों के शिशाद्यकम्या यासार ध्यान प्रेम सेवा चरित परे कार्य लोन्दे लग्न्या सासार प्राप्तायम तांत्रिक बुद्धनामानी सिंहस्थिरम भाव्यात् पर आकारो आनथै प्रतिमा चंतर नहींति तस्नोमि बोलो शुभलावन्दे हरिलाल की जय परुदल अष्टकारिणी राधा चंद्र के अंतर का श्रीया लाल की विष्णु मुह बात हुई थी नीति बात हुई उनका स्मरण करते हुए सेवा की भावना को हृदय में धारण कर श्री का, का संकलन करते हुए विराजमान हैं उनमें दिशांत लीला के अंतर्गत श्री वृंदाजी ने सुधि नाम करते जो सारिका है उस तो सारिका को तो चेतना प्रदान की वारी वारी वारी। और वो सुधी सारिका श्री प्रिया लाल इन दोनों की वर्णना करेंगे विशेष रूप से किशोर की वर्णना कर तो है। के अंक मासाद्य मासाद्य लीना मदु माला काल सरत राज भवत समय छालीसोज के हे सुगति आपकी दलता में बड़ी सुंदर है कभी श्री प्रिया जी जब पान नहीं चबाया है उस समय प्रिया जी की दातों की क्षण हो गई है हीरा की समान दंतपंक्ति या ही दंतपंक्ति मना कभी पान चबाए हुए थोड़ा समय बीत गया है परंतु तो कहीं बीच में एक पांच की जो लाल रेखा है वो विराजमान है उस समय बात की शुरुआत नहीं है वो है कुंद कुंद के समय कभी जब पांच चबा रखे हैं उस समय शिक्रिया की शुरुआत होती है तारंग दंती अनार के समान लगन तीनों अलग अलग समय की जो दंतावली की शोभा है वो कभी अनार के समान कभी कुंद के समान कभी हीरा या मोती के समान दंतावली अपूर्व शोभा प्राप्त होती है तो शुद्ध अति सुंदर अति दंतावली अंग आसा के दीमा मध मधर माला देखो ये की माला की पंक्तियां कुंभ के अंक में आ रही है मध कुमुदनी समय धीरे धीरे खिलने लगी है और ये अब कमल जो खिल गए तो कमलों का त्याग करके ये रात्रि में खिली हुई जो कुमुनी है कुमुनी तो खिली हुई है और कमल खिलने लगे हैं उमुद्दी बंद होने को आए परंतु अभी बंद हुई नहीं है कमल अभी बंद है नहीं कुछ कुछ खिलने लगे हैं तो ये जो घोरे है ये भोरे जो कमल के भीतर बनते थे वे भोरे अब कुमुदनियों के ऊपर भी आ रात्रि में खिलती है कुमुदनी दिन में खिलते हैं कमल तो कुमु वहां पर बैठने लगे मध मधकर माला ये भोर की माला काल मासाद्य लोला इस समय प्रभात काल का समय प्राप्त करके ये चंचल हो रही है और पहले जो कमल के भीतर बंद थे अब कमलों का त्याग करके वोरे कुमुदनियों के ऊपर आने लगे हैं वहां से भुगत हो गए हैं और कुमुदनियों के ऊपर आने लगे हैं। चंचल। तो ये मधकर माला लोल है चंचल है जो कि कमलों को छोड़ करके अब कुमुदनियों पर आने लगे क्यों तो कुमुद्ली अभी बंद नहीं हुई है और कमल खिल गए हैं तो उनकी जेल से उनके बंधन से ये अब प्रातः काल के समय मुक्त हो गए कमलनी नाम, राज आदि और भोरों की ये माला कभी कमलनी जो है उनकी ओर भी अग्रसर हो रही है तो कमलनी कमल और कमलनी लिखते हैं दिन में तो कमल और कमलनी खिलने लगे तो कभी ये उमदनियों का त्याग के कमलनियों की ओर भी आने लगे हैं भवन तो समय एवं एक सूपी रूप कर रहे हैं वो अथंत्यास अलंकार है विशेष के द्वारा सामान्य एक सिद्धांत को यहां दिया जा रहा है कि समय एवश देवा समय ही किसी के हृदय में और हर्ष इनको करने का आदि देव सुख दुख काल के अभी होती है सारा जगत काल के रशीभूत है और काल के समय चक्र के कारण किसी को सुख किसी को दुख कभी सुख कभी दुख प्राप्त होता है ये आपको यदि प्रीति से, से यदि आपको अब श्याम सुंदर के संयोग से अलग हटना पड़े तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय सुख दुख देने वाला है इस समय वासियों के निवासियों के पाने का समय आ गया और आप मधुर लीला के कर रहे उसको विरह का समय आ गया है तो समय ही और हर्ष आदि दे रहे इनका आदि दोराने की जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी हो जाए चलो संकेत सुदी हे सुंदरी कुमी नाम अंत दियो अब घोरे कुमु जो अभी बंद नहीं हुई है उनके अंत में आ गए हैं कुमदनियों के ऊपर भी आने लगे हैं और वहां वृद्ध हो रहे हैं और मध मधकर वाला कालम आसाध्य दुर्गा इस समय घोरों की ये पंक्ति प्रातः काल के समय को प्राप्त करके चंचल होकर के सरत कमल नीना, कमल की ओर भी अग्रसर हो रही है कभी कुंभनियों पर कभी कमलियों की ओर अग्रसर हो रही है एक आम अधिन है मानी खिली हुई है क्योंकि तो समय ही हर्ष और शोक इन दोनों का हर्ष और ज्ञानी इन दोनों का कारण होता है अति अति एक श्री आकाश में तारे अति अत्यंत छोटे दिख रहे हैं छोटे छोटे तारे तो में बिखरे हुए दिख रहे हैं माने आकाश में अति तारे अल्प दिख रही है तारे अब ज्यादा नहीं दिख रहे हैं छिट तारे दिख रहे हैं पर बहुत हारण आपका श्रीअंग भी इस समय हार फूटे हुए स्वामी आपके टूट रहे हार श्रृंगार के, के पुष्टों से तो फूलों की ऐसी वर्षा हो रही है जैसे आकाश से ही फूल गदल के समय हार सिंगार के ऊपर फूल लद जाते हैं और अपने आप टूट करके गिरने लगते बिल्कुल वर्षा होने लगती तो शेफाली माने वे उनके पुष्प अपने आप झड़ रहे हैं उनके वर्षुमाने देह तो का माने हार सिंगार के जो पुष्प वृक्ष हैं उनके वर्षुमाने उनके देह बिगलित उमाना उनमें से पूर्व झड़ रहे तो तीनों की एक दशा हो गई आकाश में तारे टूट रहे बिखर गए आपके शीघ के ऊपर मोतियों के हार टूट गए और शेरखान का हार सिंह भी पुष्प अपने आप झड़ने लगे क्या तो ये तीनों की एक से दशा हो गई तीनों के पुष्प बिखर रहे त्रित दानी में एक रूप ये तीनों के तीनों इस समय एक रूप हो गए हैं आकाश में तारे डूबते जा रहे हैं समाप्त होते जा रहे हैं आपके शरीर के हाँ। तो में जो मोतियों के हाथ है वे कहीं बिखर रहे हैं और शेफाल का हारसे का उनमें से फूल झल रहे हैं इस प्रकार हैं तीनों के तीनों आकाश राधे और ये तीनों के तीनों एक रूपता को धारण कर रही है एक हो रहे हैं तथापि फिर भी सदु श्री भी आवेगी आपके श्री श्रीअंकी जो शुरुआत है वो तो कुछ अलग तीनों को तो एक नहीं माना जा सकता है आपके श्रीअंग की है तथा श्री श्री भी आप, श्री भी आप रापी ये आपका जो है वह शोभा से विशेष रूप से युक्त तो होकर के विराजमान है आपके श्रीअंग की शोभा कुछ अद्भुत ही है जो कि आकाश के अल्प तारों की शोभा को कम कर रही है और शेफाल शोभा को तो भी ठीक ही करवाएंगे आपका शीभा सब को पराजित करती हुई विराजमान मुक्ता हाल बत्ते स्वर्पमात्रा चिर शैन मवेक्ष अरुंधती करे की शो वार्ता मुक्ता हार रहे हैं इस समय सप्तर्षी मंडल ऐसा दिख रहा है जैसे कोई माला टूट गई है और एक माला का एक छोर जैसे कहीं लहरा रहा ये सप्तर्षियों की शोभा तो तो पते तो हार हार्बर टूट करके जैसे मोतियों का हाथ वह गिर रहा हो ऐसे सप्तर्षी उनमें भी एक पंक्ति वह टूटे हुए हाथ किसी गिर रही ये माने कु नक्षत्रों की तारों की जो पंक्ति है सत्तरषियों के तारों की जो पंक्ति है वह स्वर्पमात्र शीशा इस समय आकाश में तारों की पंक्ति स्वल्प मात्र रह गई है और सत्तर्षी ऐसे लगते हैं जैसे गोपी की कोई माला फूट कर, करके गिर रही है उनमें चिर शयन शैनमी ते विषा आपके इतनी देर तक शयन करने हुए कंधे की प्रवृत्तियों वो देखकर के ते विषा आज अरुंधति तुम्हारी इस चिर सैनम ते चिर सैनम अवेक्ष तुम्हारे चि को देख कर देख कर के वह भी मानो लज्जित सी हो रही है और पर सर्षी छियों के इस मंडल में जो बीच का तारा है उस बीच के तारे माने वशिष्ठ नाम करके जो तारा है उसके पास में छोटे से तारे के रूप में वो अरुंधति दिख तेजहीन होकर के विलक्ष मान लज्जत सी होकर के वह अरुंधति इस समय सप्तष चक्र के बीच में ही कहीं उलझ रही है दोबारा सुन ले टूटित पथित मोहता जैसे आपके की की मोतियों माला टूटी हुई है प्रातः काल के समय युद्ध में जैसे छीना झट्टी में वो माला टूट रही है ऐसे ही आकाश में ये तारे भी सप्तर्षी भी टूटे हुए माला के समान भी दिख रहे हैं और इनका एक लड़ जैसे बिखरी हुई अलग दिखते हैं। तो ते। हर भवन पूर्व तथी स्वर्पमात्रा विशेषा ये तति मध्य पंक्ति भी स्वर्पमात्र ही बाकी रह गई है चिर शैन भवेक्ष आज आपके इतने देर तक का दर्शन करके ये आज लज्जित हो रही है हाँ हमको वैसा प्राप्त नहीं है और तो हमको तो टूट करके उस माला से जैसे एक दाना अलग हो गया है एक मोती अलग हो गया है ऐसे एक अलग टूटे हुए मोती के समान ये अरंधुति यह सत्तरशी चक्र के बीच में प्रवेश कर रही है माने जो खटोला है उसके बाद में तीन जो तारे हैं उनमें बीच का जो तारा है उसके पास में एक छोटे से तारे की दिखे। तो के रूप में अनुभूति दी गई तो परिपद्र सत्तरशी चक्र इसके सप्तरशी के चक्र में परिपद्र माने ये क्षेत्र रही है और ये मानो आपको भी इस बात की सलाह दे रही है मंत्रणा दे रही है कि अब हे श्री आप श्रीमदावन में पधारें वृंदावन का त्याग करके गोष्ठी में पधारें और गोष्ठी के जितने भी निवासी हैं उनको भी अपने माध्यम से अलंकृत करते हुए विराजमान तो, एक के एक सामान्य घटना को यहाँ उत्प्रेक्षा में एक कल्पना के माध्यम से उत्प्रेक्षा के माध्यम से यह दिखाया गया कि जो में बड़ी है वह भी मानव आज लज्जित हो रही है इसलिए राधता के सौभाग्य की मैं बराबरी नहीं कर सकती हूँ मैं अलग हो गई हूं श्री राधिका अभी भी श्याम सुंदर अपने के साथ में विराजमान हैं अतः हाँ अपनी पराजय दे के पास में सप्तर बंधन में छिप जाना चाहती है लज्जित होकर के वह सप्तर बंधन में छिप जाना चाहती है तो एक प्रकृति की सामान्य घटना उसमें एक कल्पना की गई उप्रेक्षा की गई और उप्रेक्षा करके दिखा रही है बीच में जो हुआ एक तारा दिख रहा है, छोटा तारा दिख रहा है उसको ही कहते हैं। ये इसी के आधार पर अरुंधति तारा न्याय ये तारा अरय ये एक न्याय भी मांगा जाता है जहां पर किसी वस्तु के द्वारा धीरे धीरे सूक्ष्म वस्तु का बोझ कराया जाए उसको तारा न्याय कहते हैं वो एक अलग चीज है तो यहाँ पर कह रहे हैं वो अरुन्ति जो है वो सप्तषि मंडल में मानो लज्जित होकर के आ गए क्योंकि श्री राधिका की तुलना कोई भी नहीं कर सकता ऐसी अनुभति आ का रम्यम राधा प्रथम सकृष्ण स्वापीला कल वचनाण शुकाना सारिका और शुभ इनके कल बचनों को को कोई उत्साह न हो निंदा न हो जाए इसलिए पहले से सावधान करके ये प्रियालाल की सेवा करना चाहते हैं कि यदि और आपने विलंब किया तो गांव में आपकी भिंदा की संभावना बन जाएगी इसलिए ऐसी संभावना बने उसके पूर्व ही आप अपने अपने संय्या पर जल्दी से अपने अपने महलों में पहुंच जाओ ये कल वचन बोल रहे हैं कल का तात्पर्य है मीठे वचन है और अस्फुट वचन है जिनमें भाव छपा हुआ है जो भीतर का भाव है वो है क्रियालाल की के में उनकी निंदा न हो का का का जो सकी का भार है सुन उसको धारण होना सारिका कैसे बोल देते रुतल अतिशय रम्य इनकी बोली अतिशय रम्य है कहा जा रहा है सुख शार के माध्यम से पर ही सखी भी है जैसे बोल रही हैं उनके दृष्टान जा रहा है तो रस्म अहो अली सखी देख ये तो लाल प्रियालाल हुए परंतु इस समय गोष्ठ में भी इतनी शिक्षा दी जा रही है इसलिए अब भी बहुत जल्दी में ये सखी का एक गुण वर्णन किया गया वंचन करना ये सखी का एक कार्य अपनी सखी श्री राधिका के सम्मान की रक्षा करना और गुरुजनों से श्री राधिका का वंचन करना ये सखियों की सेवा में सेवाओं की शुक्रिका सेवा परंतु पर ये सखियो तो पर के लिए भी दोनों तो के लिए के लिए भी और के लिए भी संग उनकी आवाज अतिशय रमणीय अत्यंत रमणीय है पीने काम के द्वारा ही पीने गए तो काम के दोनों से भर भर करके पी रही है ये दो काम नहीं है मानो अनेक अनेक तो रोम रोम काम बन गए का भक्तों की विशेषता है कि वहां पर रोम रोम ही काम बन जाते हैं क्योंकि कहती है कि भद्रम करने भी करना ध्यान में कहा करने भी बहुत चिंतक लोग कर रहे हैं दो काम नहीं है भक्तों के रोम रोम वहां काम बन गए तो भद्रम माने इस बलबू जिला का करने की श्रेम हम अनेकों से रोमोम ऐसा नहीं रोम रोम आंख बनकर के इस रूप पार्वजी का दर्शन करें स्थिर अंग एक अंग से नहीं बल्कि स्थिर अंगों के द्वारा अनेक अनेक अंग धारण करके स्थिर के द्वारा व्यश में ही देवहितम आयु हमारी जितनी भी आयु है उसको देवहितम श्री प्रियालाल का चिंतन करते हुए वैसे में ही हम तो तुछ तुछ सह हम उन श्री प्रिया लाल की स्तुति करते हुए विराजमान हो और फिर व्यश में ही देवहितम यदायु अपनी जितनी भी आयु है उसको श्री प्रभु के हित में ही उनकी सेवा में ही व्यतीत करें। तो यहाँ पर भी यही बात है कि श्रोत प्रेम केवल दो तो काल से नहीं बल्कि अनेक अनेक काल से उस रस्ता में बांध कर तो रोतम अतिशयरम्यम पोता तो मैना के बचन रम्य हैं, उनको इन गोपियों ने भी सखियों ने क्रियालाल ने भी दोनों से पिया माने काम को ऊंचे करके भी श्रीमदी भगवत ने भी यह किया कि कृष्ण कि कर रहे हैं कि काम के पुतों के द्वारा पान कर रही है अब ओख जो है उसका स्वभाव होता है ऊंचा होकर के पिया जाएगा नहीं तो ढाल नहीं बनेगा ओप यद होगा तो सारा पानी तो पहले बह बह जाएगा जाएगा इसलिए नहीं इसके काम को ऊंचे करके ये गाय पान कर रही है कहीं नीचे नहीं टक तो जाए इसलिए ओप को जैसे ऊंचा रखा जाता है ऐसे ही काम के ओप को ऊंचा बना करके ये निरंत समय कर में हिंदू के आरंभ और जो बछड़े हैं वे पीछे लगे हुए हैं गायों का कृष्ण के प्रति ऐसा बात्सल है कि उस बासल्य के कारण दूध की धारा प्रवाह के साथ में निकल गई है से और इतने प्रभाव के साथ में निकल रही है कि नीचे लगा हुआ जो बछड़ा है वह उस तेजी से उस दूध को पी नहीं पाता है वह तो हुच्च करता है उसको तो लग जाता है और उसका जो दूध है वह उस बछड़े की से नीचे बहने लगता है ओट के छोरों से नीचे बहने लगता है तत्वता बछड़े के प्रति प्रेम नहीं है गाय का जो प्रेम है वो ग्वालियर के प्रति बछड़े के प्रेम, के प्रेम तो शावास स्तन शारुष जो बछड़ा है वो स्तन का निकलने वाला पै कवल जो दूध का और है उसका पान करने में समर्थ नहीं हो रहा है वो कही नीचे ही रोका हो जाता है और इतनी देर में तो वहां क्षीर समुद्र बन जाता है समुद्र बन जाता है निकला वरुण तो यहाँ पर श्रोत्र पेड़ श्रोत्र पेयर की बात आई काम के द्वारा ही अमृतता पान कर वचन से श्री प्रियालाल इनके शयन में बाधा उत्पन्न साधा उस समय श्री राधिका जजादार और पूरी तरह से जान है ये लिख लगा कर जजारा जहां क्रिया की समाप्ति का बोध हो वहाँ पास्ट परफेक्ट होता है जहाँ क्रिया हुई कर समाप्त हुई ये बोध नहीं है वहां पास्ट इंडेफिनिट होता है यहाँ जजाकार कहकर के लिप लगा का प्रयोग कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं श्री राधिका और पूरी तरह से चाल गई है जजाकार प्रथमम सृष्ण स्वाद लीला पहलेष्ण भी जाते हैं माने हट गए हैं ऐसे श्री कृष्ण जाते इस प्रकार कल वचनों को सुनकर के सारिकार रमणीय रुद को श्रवण करके जो रुद्रोत्र प्रेम काम के द्वारा निरंतर पिया जा रहा है राधा उस समय श्री राधिका जाग गई है और प्रथम सकृष्ण श्री राधिका पहले जागे और कृष्ण स्वापलीला प्रतिष्ठा श्री कृष्ण भी स्वाप लीला से प्रतिष्ठ हो गई है स्वाप लीला से कृष्णारहित हो उभय मुद्रा, पर उभय जात संस्नावल उभय भाव प्राप्त शोका अब दोनों में एक साथ कुछ चेष्टाएं दी क्रियादान करु के एक साथ है दोनों की मुद्रा एक साथ टूटी कुछ पहले की बात हो तो पदमा ने कहेंग पर निद्रा भंग एक साथ ही दोनों तो की मुद्रा टूटी और निद्रा टूटने की विध्वस्त मुद्रा माने कहीं कुछ मुसाते हुए श्री मुद्रा शयन की जो मुद्रा है उस शयन की मुद्रा का दोनों ने त्याग किया अर्थात कुछ मुसाते हुए कुछ हलचल करते हुए दोनों दोनों भय भंगी विचित्रा उस समय दोनों एक साथ एक दूसरे को कटाक्ष से कंखियों से देख रहे ये देलाल की शोभा उभय दोनों तो अपने अपनी से एक दूसरे को अपने विचित्र माने ऐसी शोभा, ऐसी कहीं उस जगह नहीं केवल की शोभा अलग वस्तु है परंतु तो चितवन कोई अलग वस्तु है अन्य आरे दीर दुर्घ कि तीन तरुण जहान वह चितवन किसी हो ने वर्णन किया कि संसार में अने आरे नुकीले जो नयन है उन सुंदर नुकीले बड़े नेत्र वाली बहुत सी सुंदरिया होंगी अनियारे दीर्घन दीर्घ भी है अनियारे माने लुकीने भी हैं कजरारे भी है तो कजरारे अनियारे और रतन आ रे माने जिसमें लाल डोरा पड़ रहे हैं अनियारे माने अनि नोक से युक्त हैं तो कजरारे माने जो काजल से युक्त हैं शाम ऐसे दीर्घ वाली संसार में बहुत सी युक्तियां होंगी वह चितवन का चोहर यहाँ पर नेत्र की प्रशंसा नहीं है श्री प्रिया जी जिस भाव के साथ में श्याम सुंदर को देख रही हैं वो दर्शन करने की भंग्य अद्भुत ऐसी लालजी जिस भंग के द्वारा श्री प्रिया जी की ओर देख रहे हैं लाल जी की भंगिमा अद्भुत प्रिया जी की भंगिमा कुछ अद्भुत वह चितवन का चौहर है जी बस सोजान ये दोनों सुजान एक दूसरे के इसी प्रकार हो रहे अलसावी साथ साथ रहे हैं और युगपथ मैंने एक साथ उभय उभयों के द्वारा एक दूसरे को विचित्र रूप में माने भाव भाव की विचित्रता के के साथ रही। और तो भून, और में में देख और और उभय समय समय है अभी घुमेड़ आ रही है अभी नींद के दोनों में कुछ तो झोंके आ रहे हैं युग पर उभय तो घूना चार माने चार की घुमेड़ वह अभी आ गई है जो कि क्लेश को प्रकट कर रही है जानना नहीं चाहते हैं इसलिए क्लेश को प्रकट भी कर रही है उभय बिलो का अभाव भाव प्राप्त शी का और उस समय ये विचार करके कि अब हमको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा उभय बिलोक का अभाव होगा पास पर देखने का अभाव होगा ये विचार करके दोनों के दोनों प्राप्त शूका दोनों के दोनों शोक को प्राप्त कर रहे हैं भवन उभ का दोनों के दोनों के जो भंडिमा है वह दर्शन में बाधा के कारण शोक युक्त तो हो रही है तो युग पर उभय निद्राखंड दोनों की एक साथ मुद्रा बनी हुई है विध्वस्त मुद्रा जिनके कारण आलस्यमय मुद्रा है दोनों के एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं दोनों एक साथ उदूमना उनसे युक्त है और मिलना अभी प्यार पूरी तरह से नहीं हुआ है अतः त्याग करने का क्लेश भी दोनों में विराजमान है है और विलोकार भाव का का का आज दोनों की दोनों एक दूसरे दर्शन प्राप्त शोक से युक्त होकर के यह विराजमान हो रहा है ये प्रिया लाल की या जोड़ी वह उभ बिलोक अभाव से युक्त होकर के जहाँ ग्रामों के दोनों तोमों शोक से युक्त होकर भी ग्राम कल्पात कल्पकंकल नूपरम जवाहर अतिचलक गात योगक्षेत्र छता छतम विस्तार काग ग्राम वे बेशतनों नतम तांतंग हार्दित दीपांगना दोनों के मुख कैसे हो रहे हैं उनको दिखा रहे हैं मुक्ति वातावरण कर रहे हैं कंकन जहां श्री प्रियाजी के हाथ के कंकर मानी चूड़ी और नुपुर वह कल भूमि कर रहे हैं कलक कल मानी मधुर स्पष्ट मधुर काम कर रहे हैं झक कार कर रहे हैं तो जहां हार के कंकन और दूर मधुर स्वर में स्वर कर रहे हैं झड़ कार कर रहे जवाब अत्यु छलक गात्र छवि छतर और पेट के कारण अत्यंत अत्यंत उछल रही है गात्र युगक छवि भाई श्री अंग की शोभा वेद के कारण जहा उछल रही है जाकर के धीरे से जब बैठे हैं तो भले धीरे से बैठे हैं परंतु दोनों के श्री की शोभा वेद पूर्वक उछल रही है तो अति उछलक गात्र युगत छवि अत्यंत उलत माने प्रकट हो रही है दोनों के गात्र की छवि जहा प्रकट हो गई अभी जो वस्त्र आभूषण वे भी वस्त्र आभूषण की सखी भी प्रेम में युवक के विलास का दर्शन करके जहाँ मूर्चित हुई है वहां मूछती ही पड़ी हुई सखी जहां पहुंची वही मूर्छित होकर अभी पड़ी हुई तो उछ युवक छवि और उस समय युवन की जो छवि है वह साकट हो गई तो, तो होकर के जहां वही अभी है परंतु तो की जो शोभा छवि है अंग की शोभा छलक रही है छलक रही है नम्द। नम्द। उस समय जो अल्फो कर के कपोल के रूप श्री प्रियाजी के आ रही है श्री लाल जी प्रिया की जो प्रिया का है उसमें जो अल्ट्रावली अटक रही है उसको देख करके उस भोरे की छवि को देख करके श्री लाल जी एकदम मोहित हो रही है आज श्री प्रिया उनकी अद्भुत शुरुआत अलकावली के कारण हो रही है मानो आज अलकावली है एक कांका मैं जो है वो है एक मछली जैसे कोई शिकारी मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाले ऐसे ही मानो अलकावली वह मेत्री मछली को बंधन में बांधने के लिए विराजमान है और जैसे मछली के मुख में कोई मोती हो इसी प्रकार का जो दाना है वह शिशोभित हो रहा है ऐसा दर्शन शिव महापुर करते गंभीरा दिन उसी माधुरी का दर्शन करते है गंभीरा क्या अलकावली एक काका है जैसे मत्स्य बंधनी किसी मछली को फसा ले मछली और अल्तावली है एक काटा जो मेत की मछली को अटका रहा है और ऐसी शुक्रिया की अद्भुत शुरुआत तो व्यस्त व्यस्त जो अलका के द्वारा जो के, के काटे में के में जो अटक रही है उसको वहां से निकाल करके दोबारा अपने काम के ऊपर चढ़ा है तो लाल जी और भी विमोहित हो गया उस समय कोई सखी वर्णन कर रही है अवल्लाह की बलरास्त देखो सखी अबल्लाह की श्री स्वामी हित का एक बड़ा सुंदर पद है इसी शोभा का अवल्लाह अबलाकी बल का दर्शन करो कि परम मत जो हाथी के समान मक्राले शांत सुंदर है उनको भी श्री प्रिया ने अपने दशम कर दिया श्री प्रिया जिस समय अपनी कन्नी उंगली से वो अलकावली को ऊंचा करने के लिए कांग के ऊपर उस लट को चढ़ाती है उस समय श्री प्रिया की भुजमूल उनका दर्शन करते हैं तो श्री श्याम सुंदर और भी ज्यादा मोहित हो जाते हैं श्याम सुंदर अपना अलकावली की शोभा का दर्शन कर का आधार शाम सुंदर की विफलता का दर्शन करके कोई सखी किशोरी जी से कह रही है कि क्या कर रही है देख गजब हो रहा है श्यामचंदर विमोहित हो गई तेरी इस अलकावली का दर्शन करके तेरी इस दर्शन करके श्यामचंदर मोहित हो गई ऐसे विमल हो रही सुनकर जी ने अपनी उस लट को जो ऊंचा किया तो उनके नहीं, नहीं, रहने रहने और भी जाना विभल हो गए मैंने तो उनकी विभलता देख करके तुझे सजेस्ट किया था परंतु विफलता को मिटाने की तेरी धन्यमा वह शांति को और अधिक बोध कर रही है यही कुछ भाव देखो मैं इस पद में श्री रसिक तो यहां पर भी तो कोई बात हो रही है कि अग्रावली। अग्रावली। अग्रावली जो अग्रावली है। छोटी जो लक है वो के ऊपर जो आ रही है उनको वेस्तन उनको के लिए जब श्रीप्रिया अपनी उंगली से उस के है। उस समय अपूर्व शोभा की होती है और तो लालजी पहले तो अलकावली का दर्शन करके ही मोहित थे अब भुजमूर का दर्शन करके और भी अधिक मोहित हो जाते और हार्थ दीप तांगना उस समय क्रिया का जो शिंग है वहां ताटंक माने सुंदर काम की जो झाला है उन झाला की शोभा का दर्शन करके मोहित हो जाता है ताटक कहते हैं काम के झाला जहाँ ऊपर कांटा हो काम में पोया हुआ फिर उसके नीचे एक त्रुज हो और त्रुज के नीचे फिर कई घुनगुनू लगते हुए उसको कहते हैं ताटक बोलचाली पाला में जिसको झाला कहें तो वो झाला जो है ताटक झाला के अपने और हार, की अपूर्व हारोहार मुख्य में और तो ताटक हार्ति से दिलमित आंगन शिव प्रिया का सिंह और भी ज्यादा शिशोभित हो रहा तो व्यस्पाल कामक नमक जहा पर बिखरी हुई अलकावली का फल संभालने के लिए ऊंचा करते हुए समेटने के लिए प्रयास कर रही हैं, उस समय उनके, उनके हार की जो है वह और भी चमकती है जिसके कारण श्री प्रिया का मुख और भी ज्यादा सुशोभित हो रहा है दोबारा सुनने कलकड़क कंकड़ जिनके कंकन कल ध्वनि कर रहे हैं नूपुर भी ध्वनि कर रहे इसमें बहुत ज्यादा बचते हुए नहीं है परंतु नूपुर में जो जोड़ में जहा धुंग है वो ही विराजमान इसमें चरण में चौ चार का जो है उसको धारण रखता है से दुण दुण में। उसमें नहीं कहीं। में तो छोटे हाथ चार चार चूड़ी चरण चो पहु चो जो अः चरणों में साख है वो सात धारण करती है नुकड़ और वो भी साख ऐसी जिसमें कहीं नौक नहीं तो शिवलाल जी के ललित इसलिए चरणों में शयन के समय शिवप्रिया जो नुकुड़ धारण करके विराजमान है वो नुपुर बड़े आ, आ, नौ से रहित तो चौपहते के नुकुर है वो महीने को ये धारण करके इस समय ऐसी अपूर्व शोभा तो वो अपूर्व शोभा अपूर्व शोभा आप आज वर्णन कर रहे हैं दया यहाँ पर वस्तुओं के आभूषणों का जो प्रभाव है उसका वर्णन वर्णन करने की काव्य में दो प्रकार की शैली होती है एक शैली कहलाती है माम परगणन शैली जिसमें एक सूची दी जाए ये वस्तु ये ये आभूषण ये आभूषण मामों की केवल सूची नहीं एक दूसरा है जहां पर संश्ट शैली ये दो शैली है माम परगणन शैली और संश्लिष्ट शैली संश्लिष्ट शैली में किसी भी वस्तु का जो प्रभाव है उस प्रभाव का विशेषण रहता है तो यहाँ पर अलकावली पर पर तो यह हो गया तो प्रभाव नाम परिणाम केवल सूची ना लेने में वो वस्तु वो, वो प्रभाव नहीं आता है तो कलक प्रण कंकल मुकर सुंदर मुह पर बज रहे हैं और कल प्रणक करते हुए जहाँ श्री प्रियालाल उल गई इसकी सूचना इसके प्रभाव को तो भी बता देंगे गात गई की मूर्छित है और उस समय श्री श्रीयंत्र की शोभा वह सामने प्रकट हो रही है व्यवस्था में उन्मुक्त तो होकर के वह सामने प्रकट हो रही है अलका ग्रवली नमम अलकावली को ऊंचा उठाने के कारण मुख्य शोभा और भी ज्यादा बढ़ रही है वर्णन किया जा रहा है और भी प्रभावित हो रहा तो ये संश्लिष्ट वर्णन के द्वारा वस्तुओं की केवल गिनती नहीं बल्कि उनका जो प्रभाव है उसकी ओर संकृत की दया तो के के दया इतस्ततो देव अब भ्रमोदयाब्जो सखी वस्तु सखी मूर्छित होकर के गिर गई अब शिवप्रिया जी को ध्यान आया मेरी है? मेरी है? है? उस समय अपनी अपनी तो अपने विभिन्न जो कहा और आभूषण कंका हाथ जो तुटित होकर के बाजूबंद जो बिखरे हुए खुले हुए विराजमान हैं, उनका दर्शन करते हैं उन सखियों का श्रीप्रिया स्मरण कर रही है, तो है। तो संभव हो गया श्रीप्रिया में हर बराहर उत्पन्न हो रही है अपने वस्त्रों को है। ऐसा कहकर के हर आकर के अपने वस्त्रों को जहा संकल करना चाहिए संभ्रम शीघ्रता हो रही है हरबराहट हो रही है, है। तो संभ्रम हो गया व्यस्तराब तो वे उस समय ऊँधी उन्दी ही इधर उधर हाथ डाल करके तटोल लेंगे सुंदर ये जो जी के जागने के समय फिर अपनी अपने को जैसे करके देख रही है तो अपने श्रीहस्तों में कमल को इधर उधर वेट डाल रही है मंजुल सुंदर मंजुल श्रीअस्तों को वेट डाल रही है शुक्रिया शैया से उठ गई है और तेल गिलास नय ये ही दशा लाल जी की हैल गिलासि दोनों शैया से उठकर के अपने वस्त्रों को इधर उधर ले रहे हैं अपने श्री हस्तों से और तैलों के लक्ष्मी में संचित आएगा और जब टटोल के टटोल में ही अपनी ओहडी मिल जाए तो जल्दी जल्दी में लाल जी के जो पटका है लाल जी का जो पीतामर है उसको तो ग्रहण कर लिया है श्री प्रिया जी और प्रिया जी की जो ओर्मी है उस नीलावर को ग्रहण कर लिया है लाल जी दोनों तो तो तो के वस्त्र परिवर्तन हो उस समय ओम में उम रहे हैं दोनों के दोनों तो इसलिए होश है नहीं श्री श्याम के पास में और पीताम्बर श्री पीतम्बर श्री प्रिया जी के पास में और श्याम सुंदर के पास में वहां पहुंच गया तो संयोग आज उन्होंने वस्त्रों का संकुलन नहीं किया है मानो त्रैलो के लक्ष्मी केवल संचित आए तब त्रृण की लक्ष्मी का ही मानव संकलन कर लिया लक्ष्मी उनका ही मागो संग्रह कर अपने बिखरे हुए दस्तों का अन्वेषण कर रहे हैं और उसमें उनको शीघ्रता तो संभ्रम का उदय उदय होने के कारण इत नष्ट कराते मंजुलम अपने मंजुल जो तर हाथ जो माने कमल हस्त कमलों को जो डाल रहे हैं उनसे विराजमान है त्रैलोक लक्ष्मी में भी और यदि श्री लाल जी के श्रीहस्त में प्रिया जी का नीलांबर आ जाए और श्री प्रिया जी के श्री हस्त में लालजी का पीताम्बर आ जाए मामो उनको त्रिलोकी की लक्ष्मी ही लक्ष्मी का संकलन करते हुए उन्होंने त्रिलोक की लक्ष्मी का भी संकलन कर लिया कथंचित क्ष दोनों की आंखें अभी भी घूणा में युक्त है उदूणा से उन्नी भी हो रही भूणाल साक्षर उनकी आंखें उन्हीं भी हो रही है। उनके सारे श्रेय श्ल हो रहे सारे है। केश रहे, श्रेय अभी शिथिल हैसको रसिक आज जाग करके शैया के ऊपर विराजमान हुए हैं में अभी धूंगोपेशन करके ले बैठे हैं बल्कि में उपेशन झोंकर के बैठे भुगतवा ने झुके हुए जोके हुए बैठे, स्खल ने कथन के और में कहीं गिर नहीं जाए ऐसे अवस्था में श्री लाल जी प्रिया जी कहीं गिर नहीं जाए इसलिए लालजी प्रिया का सहारा दे रहे हैं सहारा दे रहे हैं सहारा ले रहे हैं दे सहारा देते देते स्वयं भी तो गिर देते, देते स्वयं सहारा ले रहे तो दिखा रहे हैं ये कि जैसे प्रिया को सहारा दिया जा रहा है पंत सहारा दिया नहीं जा रहा है प्रिया का सहारा ले लिया जा रहा है और दोनों दोनों का सहारा लेकर के दोनों दोनों की टेक बन करके एक दूसरे को सहारा देते हुए टिकाते हुए है, अब भी के अब बच्चे ये ध्यान करते करते चरण दोनों झुके हुए उस समय बैठे हैं और झुके हुए बैठे बैठे ही जोड़ी से बैठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर टिक रहे हैं और दोनों दोनों देते हुए एक दूसरे को सारा का सहारा ले भी रहे हैं और दे दे का भी रहे एक दूसरे के लिए आलमन बनकर के स्वभाव का प्रयोग है घूण नाम सत्वन दोनों घूण नाम और घूमना में समय आलस्य से युक्त होकर के विराजमान है भुगतों झुके हुए जब एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं तो झुकते हुए गिर नहीं पड़े दूसरा इनको सहारा देने के लिए आता है तो है सहारा के लिए पर तो सहारा दोनों दोनों के सहारे बनकर के दोनों दोनों की टेक के हो जाते हैं कथचित अन्यम आलम्बनता प्रेदे ऐसे एक दूसरे के सहारा देते हुए भी विराजमान हो जाते हैं एक दूसरे की टेक तो बन जाती है स्वाभाविक अन्योन्य ग्रहण, गुली, ग्रहण, अंगुली किसलेआन, उनमें बहुत बहीन, जिम्हार और प्रस्तर, विनाशी, कात्स से संबोधनम, मीरन नेत भोरोजियो, नखपद व्यादान, दीनानना, नानाने इकुनार नखचुट दिया, साक्ष्य तो पानी इतने उस समय के समय अंगराई में कैसे सुंदर तो अंगुली किस लेना एक दूसरे से जिन्होंने उंगली के किसल माने पत्तों को एक दूसरे से जोड़ रखा है और तो उस समय उंगलियों के किसलियों को जोड़ करके और लेते हुए जमाई देती हुई तो, के को, से तो की किसों को पत्तों को एक दूसरे से बांध करके बाहु अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा उठाकर जुम्मारंभरम अभी चाई आने वाली है इसलिए चिम्मा के आरंभ में अपने को ऊंचा करके फिर धीरे से मुखकमल उनका व्याघातन करेंगे तो को खोलेंगे आ करके चाहिए आरम्भ परसर चिन्मा चम्हाई आना प्रारंभ हुई है विद्धति गात्रस्य संबोधनम और उस समय श्रीहस्त ऊंचे करके अपने श्रीअंग उनका संबोधन कर रही है श्रीअंग को तो कहीं मेला कर रही है संबोधन का संबोधन में उनको टेढ़ा कटती हुई विराजमान को मिलन ने मित्रों को बंद कर रखा है जमाई लेंगे तो मित्र स्वागत में बंद होगी मिलन नेत्र और उस समय हाथ ऊंचे करके लेते हुए करते हुए श्री उस समय नेत्र बंद हो गए और चतुर्श्रोमणी को तो उस समय अवसर था तो जहां श्री लाल जी ने चंचलता देखी उस समय श्रीप्रिया, उस उस समय समय नहीं नहीं नहीं ऐसा आप श्याम सुनर को निषे कर रही हैं कि लाल अब कहीं पुनः सूत्र माला धारण कराने की आवश्यकता नहीं तो नेत्र, नेत्र नेत्र को बंद पर आनंद ये चंचल आज पुनः अपने कोई दिव्य माला सूत्र माला मुझे धारण कराना चाहते हैं इसलिए श्री प्रिया दीन आनंद होकर के उस समय मेती का उच्चारण करने लग जाती है तो श्री कहीं रसल कुछ नाना नई नई न ऐसा ना ना ना ऐसा कहते कहते उन्होंने नख क्षक दिया आर सूत्र रहित माला का निषेध करती हुई श्याम सुंदर के श्री को रोकती हुई उस समय श्रेयस्त जो है उनको खोल करके श्री श्याम सुंदर के श्रेय को रोई हुई ये विराजमान होते हैं ऐसे विराजमान संग पटांचल परमालंता ज्योत्ना चल तो आ अब का प्रारंभ था अब आ अब जबाई की शोभा का जीना जीना जो अंचल है पीतांगा। पीतांगा है तो है का का कर रखा तो उस पटांचलबर के छोर को पकड़ करके श्री प्रिया अपने मुख को जैसे ढांक रही है और फिर तो जबाई ले रहे तो एक हाथ से छोर को पकड़ करके तो स्केच इसको कहते हैं चित्रात्मकता चित्र के पेन के द्वारा ही ऐसा कर देना जैसे कोई ऐसे दृश्य बनाए जहां कलम के द्वारा चित्र बना जाए तो संपर्क पटांचल तन्ना झीले से पटांचल से मुख को ढाक करके निशाल दंतावली दंतावली जहां प्रकट हो रही जमाई लेंगे तो दंतावली तो प्रकट होगी होगी उस समय मुख को एक हाथ में ओड़ी का पल्लू पकड़ करके ऊपर रख करके, आ करके जहां ले दंतावली प्रकट हो रही है और दंतावली की ज्योत्ना भी स्मकते दंतावली की ज्योत्ना से नहा रहे कौन दक्षिण बकर दाहिने हाथ से उस समय का दक्षिण हाथ उसको उन्होंने उठाया और उठा करके ऊपर उठाया गया चुटकी बजानी जब आईनी है चुटकी बजानी है तो चुटकी बजाने तो के लिए उस समय मान लो बाए हाथ में तो आ, जो जोड़नी है उसका छोर पकड़ रखा है वो उसको मुख्य ऊपर ला रही है और दाहिने हाथ से चुटकी में चुटकी में दक्षिण दाहिने हाथ को बत्रुज के पास में लाकर के ला करके लीलोल्लासित कंधर्म ऊपर अपने कंधों को भी उछका रही है उसमें कंधे भी चक रहे कंधे भी हो रहे हैं लीलोल लासित हाँ, छोट का ने हाँ हाँ का हाथ हाथ हाथ से से है बाएं से चुटकी रही है तो का का बाएं अंगुली अंगुली से चुटकी बजाती हुई विराजमान हो गई है निस्वालय चल कंकरण प्रिया उनके निश्वास के साथ में उनके हाथ के कंकर बेबी स्वर चुटकी बजाती है तो हाथ के अंदर स्वर करते हुए आवाज करते हुए है स्वर है वो हो रहा है ऐसे बलहारी बल्हारी राधा जय राधिका चलता राधिका चढ़ाई देगी दे बड़े झीले पटांचल से पटांचल को अपने दाहिने हाथ में मुख्य ऊपर लाई और दंतावलियों दंता को खोल करके ज्योत्ना जो ज्योत्ना है उस ज्योत्ना के द्वारा जो जिनके दक्षिण का हाथ के पास से वो जो है वो की को को अपने अपने पास में लाए। और और लास्ट नीला उन्होंने अपने कंधों ऊंचा किया है छोटका बाय अंगुली की छोटका मन चुटकी बजाते हुए बाय उंगली से चुटकी बजाते हुए स्वा नहीं स्वामे आवाज उनके द्वारा चल जहाई का स्वर भी आ रहा है तो साथ ही साथ में कंकन का स्वर्ण है उस शोभा के ऊपर मैं बलिहारी जाऊँ मेरी स्वामी की जो शोभा है वह अद्भुत है ऐसा दर्शन करती हुई वो उदासी है और उस रूप मारे का दर्शन करके लाल लालजी जैसे विमोहित हो रहे हैं लालजी की की उसमो का दर्शन करके उस स्वाभाविक चेष्टाओं का दर्शन करके बलहारी जा रही है आपकी शोभा के ऊपर हे स्वामी मैं बलिहारी जाऊँ बोलो लाली गोविंद तो जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल को हरिंद